श्री भक्ति भक्तिरता सिंधु थोड़ा तीन नंबर बना मै थ्री थोड़ा सा हाँ बस एक थोड़ा होता बस श्री भक्ति भक्तिरता सिंधु रूप गोस्वामी जानते हम आगे चर्चा करेंगे प्रथम अध्याय शुरू हो रहा है और हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे रूप से मैंने जो तो नोट्स बनाए हैं उससे करेंगे। मैंने जो तो बताया था ये जो तो पुस्तक है जिसमें शिल भक्ति रसाम सिंधु का जो अनुवाद है सामान्य रूप से प्राप्त होती है उसने संस्कृत श्लोक डाल करके गोविंद दास बड़ी मदद करती है हमको देखने में मे, भी कैसे श्लोकों का स्वामी की भक्तिरथाम जो ट्रांसलेट कर रहे हैं वास्तव में जो कुछ कह रहे हैं वो हरेक शब्द भक्तिरथाम के श्लोकों में है ज्ञान तो ये अज्ञान तिमिरां जन शकया चक्षुर्मी येन तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदम दधाविक श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुरोप श्री साग्रजा सन रघुनाथ अन्तम तम सजीव सावर चैतन्य कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण पादान सहगन ललिता कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो हम इस को भाग जो है भक्तिरसा सिंधु का मतलब पूर्व दिशा का समुद्र पूर्वी समुद्र उसके उन्नीस अध्याय उसको कवर करेंगे ये कोर्स में से आगे नहीं जाएंगे और ये 145 या एक सौ पन्नों का है लगभग एक पन्ने साठ का है हम रोज 10 पन्ने के आसपास लेने का प्रयास करेंगे 180-150 तो तो पन्नों का 15 तो दिन में आशा है कि कुछ भाग हम समझ पाएंगे तो आज के दिन हम पहले 10 पन्नों से जो उसको प्रयास करेंगे समझने का तो और रूप गोस्वामी शुरू करते है भक्ति की महिमा बताने से इसमें ये भक्ति किसी भौतिक वस्तु के समान नहीं है ये यहाँ पे बता रहे हैं ये यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं शिल रूप गोस्वामी की भक्ति तो मोक्ष को भी पीछे छोड़ देती है मोक्ष से उत्पन्न आनंद और मोक्ष से उत्पन्न जो स्थिति है मोक्ष की स्थिति उसके भी परे जाती है ये मोक्ष से भी परे है ये स्थापित करने के लिए रूप गोस्वामी भागवतम के तृतीय स्कंध से देवभूति माता को जो कपिल देव ने शिक्षा दी उस शिक्षा से उद्धृत करते हैं दो श्लोक तीन श्लोक उद्धृत करते हैं आ, ये श्लोक कहते हैं अहु तो श्री श्री भागवत तृतीय स्कंधे श्री भागवत के तृतीय स्कंध में अहेतुकी भक्ति पुरुषोत्तम सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूख्यम्युत दीयम न गृहती भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाह तो ये जो भक्ति योग आत्यंतिक भक्ति योग जो है जिसको कहा जाता है वो ऐसा है कि ये अहित्व की है और अव्यवहता जो भक्ति है पुरुषोत्तम में तो उसके कारण सालोक्य शास्त्री सामिप्य सारूप्य जो चार प्रकार की भी जो मुक्ति है एक तो छोड़ ही दीजिए सालोक्य शास्त्री सामिप्य और सारूप्य ये चार प्रकार की भी जो मुक्ति है यदि भक्त को दी जाए दिया मां नाम न गृहणती तो भी वो स्वीकार नहीं करते हैं मेरी सेवा के रहित यदि है तो वो स्वीकार नहीं करते इसको केवल मेरी सेवा स्वीकार करते हैं तो ये बताते हैं इसमें हे माता जो मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिन्होंने और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा उस सेवा में कल्लीन रहने के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं मांगना चाहते यहां तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते तो आप सबको पता है मुक्ति पांच प्रकार की होती है सायुज्य ब्रह्म में लिम्न होना फिर सालोक्य भगवान के लोक में रहना भगवत धर्म में रहना सार्टी मतलब भगवान के समकक्ष ऐश्वर्य होना सामीप्य भगवान के निकट रहना और सारूप्य भगवान के जैसा रूप होना ये सब प्रकार की पांच प्रकार की मुक्ति है तो जो भक्त है वो चार प्रकार की मुक्ति जिसमें भगवान है भगवान का रूप है भक्ति है उसको भी स्वीकार नहीं करते फिर एकत्व एक में तो लीन होने की बात ही क्या जो कि आत्महत्या है तो उसको तो स्वीकार नहीं ही करते निश्चित रूप से तो ये यहां पे रूप गोस्वामी कहे थे सालो इत्यादि इत्यादि उत्कर्ष विशुद्ध व्यक्त्या लक्षणे से भक्ति का जो उत्कर्ष स्थिति है उसका निरूपण किया गया है और भक्ति के अलग अलग गुण भी कुछ बताए गए हैं और गुण रूप गोस्वामी आगे बताते क्लेष अग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षि चथा गोस्वामी जो उत्तम भक्ति है जिसका वर्णन पीछे हो चुका अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशील भक्तिरुतमा इस भक्ति के विषय में वो श्लोक के बाद कहते हैं कि ये भक्ति तीन स्तर पे होती है साधना भाव प्रेम त्रिथा ये भक्ति ये तीन स्तर पे होती है साधन स्तर में भाव स्तर में और प्रेम स्तर में अभी उसी भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि इस भक्ति के छह लक्षण है या छह गुण है ये छे गुण यहाँ पे ये भक्ति मोक्ष से बड़े है मतलब मोक्ष की चिंता नहीं करती ये सब बताया और उसके बाद अभी बता रहे हैं कि ये छह गुण है इसमें ये छह गुण इस प्रकार से क्लेश अग्नि सभी क्लेशों को अनंत करने वाली है क्लेश्नि शुभदा सभी प्रकार का शुभ प्रदान करने वाली है मोक्ष लघुता कृत मोक्ष को लघु कर देती है मतलब मोक्ष इससे बहुत छोटा हो जाता है मोक्ष की जो इच्छा है वो तुच्छ हो जाती है उसको मोक्ष लघुताकृत करती है बहुत ही दुर्लभ है आसानी से प्राप्त नहीं होती है मतलब। सांद्रानंद आत्मा, सचा, तो इसे अत्यंत आनंद प्रदान करती है भगवान को और इस प्रकार से भगवान को आकर्षित भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली है तो ये छह लक्षण बताए या छह गुण बताए शुद्ध भक्ति के उत्तम भक्ति के जिसका वर्णन हुआ जिसका वर्णन इस पुस्तक में हो रहा है उसके छह गुण बताएं। यहाँ पर शिला प्रभुपाद एक वर्णन करते हैं यहाँ पे आखिरी गुण बताया है कि ये भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है मतलब ये भगवान श्री कृष्ण से भी ज्यादा बलवान है शुद्ध भक्ति भगवान श्री कृष्ण से भी ज्यादा बलवान है क्योंकि वे की शुद्ध भक्ति भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित कर लेती है और शुद्ध भक्ति मूर्तिमान है श्रीमती राधा रानी तो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को नियंत्रण में रखती है क्यों क्योंकि वे शुद्ध भक्ति मूर्तिमान है वे कृष्ण से भी ज्यादा बलवान है सामान्य रूप से हम कहते हैं कि कृष्ण सर्वोपरि है वो बात सही है लेकिन रस विचार में तत्व विचार में सही है कृष्ण सर्वोपरी है उनके ऊपर और समान कोई और कुछ भी नहीं है एकले ईश्वर कृष्ण वो जैसे सबको नचाते ऐसे सब नाचते है ये बात सही है पूर्ण रूप से सही है तत्व विचार में लेकिन रस विचार में जो ईश्वर कृष्ण है सर्व कारण कारणम परमेश्वर जो है कृष्ण जो सबको नचाते हैं उनको नचाने वाली एक वस्तु है या एक व्यक्ति है वो है श्रीमती राजा रानी उनके शुद्ध भक्त वो जैसे नचाते हैं भगवान श्री कृष्ण नाचते हैं इसका उदाहरण हम वृंदावन की लीलाओं में कई बार देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को कुछ मिठाई देने के बहाने जो गोपी गण है वो छोटे भगवान श्री कृष्ण जब है तो उनको बहुत नचाती है बहुत नचाती है बहुत नचाती है, बहुत नचाती है। नंद महाराज भगवान श्री कृष्ण को कहते मेरी पादुका लेकर क्या हो तो भगवान श्री कृष्ण सिर के ऊपर रखकर क्या आते हैं पादुका ऐसे अलग अलग अलग अलग अवसर पे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को नचाने वाली है उनकी शुद्ध भक्ति उनका कृष्ण प्रेम भगवान श्री कृष्ण से भी ऊपर है तो ये यहाँ पे शिव बता रहे हैं क्योंकि ये शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है वो कृष्ण को भी आकर्षित करती है अन्य जगह पे भगवान कहते हैं कि मैं वही कुंठ में नहीं रहता मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता मैं तो वहां पे रहता हूँ जहाँ पे मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भक्तों के गुणगान में हूँ मतलब क्योंकि वो प्रेम है तो भगवान प्रेमवश है भक्त कृष्ण प्रेम से गुणगान कर रहे हैं तो भगवान उनके वश में होकर के जाते है नाम तिष्ठां वही कुंठे योगी तत्र तत्रिष्ठामारद यत्र गायन्ति मतभक्ता अन्य एक और उदाहरण है जहां पे ये दिखता है कि जब अम्बरीश महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त थे कृष्ण प्रेम प्रेमी थे तो उनका अपराध जब करते हैं अः दुर्वासा मुनि तो दुर्वासा मुनि के पीछे भगवान का चक्र पड़ता है और वह चक्र दुर्वासा मुनि को पूरा जगत घुमाता है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं वो मदद नहीं कर सकते हैं शिव जी के पास जा सकते वो भी बोले भाई मेरा तो काम नहीं है इसमें ये तो विष्णु का चक्र है इसको तो मैं केवल दूर से प्रणाम कर सकता हूँ तो अंत तो गतवा ये भगवान विष्णु स्वयं के पास जाते हैं तो भगवान विष्णु कहते मेरे हाथ में भी नहीं है अहम भक्त पराधीना मैं तो मेरे भक्तों के पराधीन हूँ वो जैसा कहते हैं वैसा मैं करता हूं और तुमने क्योंकि भक्त का अपराध किया है तो चक्र पीछे पड़ा है और चक्र पीछे पड़ा है तो मेरे हाथ में नहीं है इसको रोकना तुम जाओ और भक्त से क्षमा मांगो यदि क्षमा करेंगे तुम बचोगे तो ये भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं भक्तों के पराधीन हूँ फिर अन्य जगह पे भगवान उद्धव जी को कहते हैं मत भक्त पूजा व्यधिका कि ज्यादा मेरे, मेरे भक्तों की पूजा है मेरे भक्तों का सत्कार है अन्य जगह पे भगवान कहते हैं उद्धव जी को कि जो कहते हैं कि जो लोग ये मैं कृष्णा का भक्त हूँ जो जो लोग कहते कि मैं मेरा भक्त, जो लोग कहते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, वो मेरे भक्त नहीं है और जो लोग कहते हैं कि मैं जो लोग कहते हैं कि वो मेरे भक्तों के भक्त है वो वास्तव में भक्त है तो इस प्रकार से बहुत सारे जगह पे हम श्रीमदभागवत में देखते हैं कि भक्ति जो है वो भगवान को भी आकर्षित करती है उनसे उनसे भी बलवान है तो ये केवल नोट करते शिलूप यहाँ पे ज्यादा उस विषय में जब विस्तार में जाएंगे तो रूप गोस्वामी बताएंगे वो देखेंगे तो ये छह लक्षण है शुद्ध भक्ति के और ये जो छह लक्षण है याद रखिए वापस में श्लोक बोलता हूं आप लोग सब याद रख सकते हैं इसको क्लेश अग्नि क्लेशों को करने वाली मतलब समाप्त करने वाली क्लेशक पहला दूसरा शुभदा शुभ देने वाली तीसरा मोक्ष लघुताकृत मोक्ष को तुच्छ कर बना देने वाली मोक्ष की इच्छा को तुच्छ कर देने वाली मोक्ष लघुताकृत चौथा सुदुर्लभा सुदुर्लभ पांचवा चांद्रानंद विशेष श्री कृष्णाकर्षणी चता कि ये बहुत ही अतिशय आनंद देने वाली है और श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाली ये छह लक्षण हैं इसमें जीव गोस्वामी या विश्वनाथ चक्री ठाकुर दोनों में से कोई एक टीका करते हैं कि ये छह दो दो के उसमें आते हैं कि साधन भक्ति में मुख्य रूप से जो पहले दो लक्षण है वो पहले उद्भव होते हैं क्लेशग्नि और शुभदा भाव भक्ति में मोक्ष को लघु कर देती है मोक्ष लघुता कृत और यह सुदुर्लभा है भाव भक्ति मतलब भाव भक्ति में कितने गुण होते हैं व्यक्ति के पास जो भाव भक्ति में चार चारों होते हैं क्लेशग्ना क्लेश, क्लेश समाप्त हो गए हैं शुभदा सब शुभ प्राप्त हो गया है मोक्ष लघुताकृत मोक्ष को लघु कर दिया है और सुदुर्लभ है ये भाव भावभक्ति साधना भक्ति में दो है क्लेश्नि और शुभदा भाव भक्ति में क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा और प्रेम भक्ति में जो तीसरा स्तर है उसमें छओ के छह है क्लेशी सुबदा मोक्ष लाकृत लघुताकृत सुदुर्लभा और दो इसमें जुड़ जाते हैं कि बहुत ही तीव्र आनंदाम बहुत ही तीव्र आनंद की प्राप्ति और कृष्ण को आकर्षित करने वाली भी सान्द्रानंद विशेष आत्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा तो इस तरह से दो दो करके जो लक्षण है वो उद्भव होते हैं साधन भक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्तर पे तो इस अध्याय में रूप गोस्वामी इस लहरी में ये सब लक्षणों को एक एक करके विस्तार में वर्णन कर रहे हैं तो उसमें से पहला है क्लेष्नव कलेश होने का जो गुण है उसका क्लेशक क्लेशघनि क्लेश को हनन करने का जो गुण है उसका उसका वर्णन शुरू करते हैं रूप गोस्वामी तो रूप गोस्वामी कहते हैं तत्र अस्याहा तो तहाँ पे अभी इसका क्लेशघनत्व जो है उसका वर्णन करते हैं तो पहले तो क्लेश अलग अलग कि, किन किन प्रकार के वो बताते हैं क्लेशस्तु पापम तद बीजम अविद्या तो जो क्लेश है क्लेश क्लेश हम समझते हैं ना क्लेश मतलब जो हमको दुख आते हैं तो जो दुख है वो तीन प्रकार के हैं। एक तो पाप हर एक जो क्लेश आता है जो दुख आता है वो पाप से आता है तो वो पाप तीन प्रकार के हैं यहाँ इस प्रकार से पापम क्लेश पाप से उत्पन्न है दूसरा है पाप का बीज तद और तीसरा है अविद्या अविद्या, अविद्याजम पापम ये तीन कारण से क्लेश आता है और इसमें एक चीज गौर करने योग्य है आप याद याद रख सकते हैं। अविद्या बीजम पापम तो पाप है वो पाप के अलग अलग जो फल है उसकी बात है जिस वो फल जब फलीभूत होते हैं तो हमको क्लेश आता है हमको दुख आता है और वो जो फल फलीभूत क्यों होते हैं क्योंकि पाप कार्य करते हैं क्योंकि पाप की इच्छाएं हैं तो वो पाप की इच्छाएं पाप कार्य करने का बीज है जिससे पाप कार्य होते हैं फिर उसका फल होता है और वो फल हम भोगते हैं तब दुख होता है और ये पाप की इच्छाएं क्यों हैं अविद्या के कारण अविद्या जो है उसके कारण अज्ञान के कारण पाप का फल होता है अज्ञान के कारण पाप की इच्छा है तो इसलिए ये तीनों सबसे जड़ का जो कारण है सबकी जो जड़ है हमारे दुखों की जो जड़ है वो अविद्या है अविद्या से पाप करने की इच्छाएं होती है काम वासनाएं होती है पाप पापमय और काम वासनाओं से हम वो काम पाप पाप में प्रवृत्त होते हैं और वो पाप में प्रवृत्त होने से पाप के फल बनते हैं और जो पाप के फल बन रहे हैं उससे हमको दुख भोगना पड़ता है इस प्रकार से ये एक चेन है ये एक पूरी लड़ी है कि कैसे हम दुख भोगते हैं तो अविद्या इसकी जड़ है अविद्या कर्म संज्ञान्या अविद्या से कर्म हम करते हैं अपने सुख के लिए लेकिन उससे पाप होते हैं और दुख होता है तो ये यहाँ पे बताया है कि क्लेशस्तु पापम तद बीजम अविद्या चि विधा ये तीन प्रकार से क्लेश आता है इसमें जड़ है अविद्या तो समझ में आ गया सबको बी भी अविद्या बीज और पाप बीज मतलब पाप करने की जो इच्छा है जिससे हम पाप करते हैं जो हमारी काम वासनाएं हैं नूनम प्रमत यद इंद्रिय प्रीतणती न साधु मन्ये मन यत्म असन आसद क्लेश देहरेप करने हमारे जो इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा है उससे पागल होकर के हम पाप करते हैं और फिर वो पाप के फल भुगतते रहते हैं दुख रूपी और जो अविद्या है उससे पाप करने की इच्छा उत्पन्न होती तो अभी एक एक करके इसका वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी तो पहले पाप का वर्णन करते हैं तीन में से अविद्या बीज और पाप में से पाप का पहले वर्णन करते हैं तर पापम पाप मतलब अलग अलग जो पाप के फल हैं जिसको हम भोगने वाले हैं जिसके कारण दुख आने वाले हैं या आ चुके हैं उसको पापम कहते हैं अप्रारब्धम भवे पापम प्रारब्धम चेती तद्विधा तो पाप दो प्रकार के होते हैं मतलब पाप के फल दो प्रकार के होते हैं एक अप्रारब्धम और दूसरा दूसरा प्रारब्धम आरब्ध मतलब शुरू होना आरब्ध मतलब शुरू हो चुका है उसको आरब्धम कहते हैं उसमें प्र लगा दिया तो वो प्रकृष्ठ रूप में ना हो गया वही उसका अर्थ वही रहता है थोड़ा बढ़ जाता है उसका अर्थ बढ़ जाता है तो प्रारब्ध मतलब जो शुरू हो चुका है उसको प्रारब्धम कहते हैं अप्रब्धम मतलब जो शुरू नहीं हुआ है उसको अप्रब्धम कहते हैं मतलब नहीं हुआ तो पाप मतलब पाप के के फल दो प्रकार के होते हैं एक शुरू हो चुका है एक शुरू नहीं हुआ है समझ में आ गया जिसका फल अभी फल रूप में है आगे आकर के हमको मिलेगा अभी तक मिला नहीं है शुरू नहीं हुआ है उसको कहते हैं अप्रारब्ध और प्रारब्ध उसको कहते हैं जिसका फल हमको मिल चुका है या तो हम जिसको अभी भुगत रहे हैं ऑलरेडी चालू है वो उसको प्रारब्ध हम कहते हैं जो चालू हो चुका है तो इस विषय में शिलप्रभुपात कहते हैं कि अः प्रारब्धम जो फल है प्रारब्ध जो शुरू हो चुका है उस विषय में शिल्प रूपा के कुछ उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई हठीला रोग हो चुका है जैसे मुझे चमड़ी का रोग है ऐसा कुछ हठीला रोग हो चुका है जिसको किसी का लीवर खराब है तो किसी का हार्ट खराब है वैसा तो जो हठीला रोग है कैंसर है तो ये समझिए कि शुरू हो चुका है ये प्रारब्ध हम इसको हम भुगत रहे हैं अभी ये हमारा शरीर अपना जो अभी जो शरीर है वो भी प्रारब्ध का फल है क्योंकि ये जन्म ले चुका है इसको हम भुगत रहे इस शरीर को हम भुगत रहे हैं ये शरीर भी प्रारब्ध का फल है और ये अभी चल रहा है ये आरंभ हो चुका है ये फल फिर कुछ लीगल इम्प्लीकेशन मतलब कोई केस हो चुका है और वो चल रहा है लंबा ऐसा होता है ना? केस होता है फिर बहुत दुख देता है वो तो केस हो चुका है या तो निम्न कुल में जन्म लेना प्रारब्ध अप्र, पाप फल है निम्न कुल में जन्म लेना तो लोग जो निम्नकुल मतलब जो पापी कुल होते हैं उसमें जन्म लेना या बदसूरत होना बदसूरत मतलब सौंदर्य नहीं होना और मूर्ख होना अच्छे से ज्ञान नहीं होना ये सब प्रारब्ध फल में आते हैं मूर्ख होना मतलब बुद्धिमान नहीं होना बहुत बुद्धिहीन होना कुछ चीजें समझ नहीं पाना और बोलते हैं ना कुछ लोग ऐसे जन्म से ऐसे होते कुछ बहुत समझ नहीं पाते हैं बुद्धि नहीं होती उनमें तो ये सब पाप के फल हैं अभी लोगों को ये बुरा लग सकता है ऐसा बोलेंगे तो आज के जमाने में अरे मुझे नीचे खानदान में जन्मा हुआ बता दिया अरे ये कर दिया वो कर दिया बहुत बुरा लगता है लेकिन ये वास्तविकता है हम वैदिक जो समाज है और जो शास्त्र है वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि सब लोग जन्म से समान है जन्म से भेद होता है भगवान श्री कृष्ण भी सबको जन्म से समान नहीं समझते भेद देखते हैं कुछ लोग असुरी गुण से जन्म लेते हैं कुछ लोग सुर गुण के साथ जन्म लेते हैं तो इसलिए यदि हम आस्तिक है अर्थात वेद शास्त्र को स्वीकार करते हैं उसकी निंदा नहीं करते हैं तो ये सब चीजें सुनकर के हमको बुरा नहीं लगना चाहिए यदि हमको बुरा लगता है तो समझिए कि हम नास्तिक हैं, ये वास्तविकता है और कई भक्तों को ये सुनकर के बुरा लगता है कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अरे ये तो नीच कुल में जन्म लेना ये तो पापी है इसी तरह से स्त्री योनि भी पापी है शूद्र योनि भी पापी है वो पाप योन है तो अपने कुछ ऐसे पुराने पापों के कारण हमको ऐसी में जन्म मिलता है इसको लो बर्थ कहते हैं नीचे यो, नीच में जन्म लेना मनुष्य में ही तो वो प्रारब्ध में है क्योंकि वो जो फल था वो ऑलरेडी हम अभी भुगत रहे हैं उसको उसको प्रारब्ध कहते हैं <laughs> <laughs> और दूसरा होता है अप्रारब्ध अप्रारब्ध मतलब जो अभी तक फलीभूत नहीं हुआ है लेकिन अभी होगा इसी जीवन में फलीभूत हो जाएगा फल होगा उसका उसको अप्रारब्ध कहते हैं तो भक्ति में ऐसी शक्ति है कि ये दोनों प्रकार के जो पाप है उससे वो छुड़ा सकती है उसको समाप्त कर देती है इसलिए इसको क्लेशघनी कहते हैं क्लेशों को समाप्त करने वाली तो इस विषय में प्रारब्ध जो है जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है उसको समाप्त करने के विषय में रूप गोस्वामी बताते हैं प्रश्न जय जगन्नाथ चैतन्य प्रश्न जय तुम्हारा प्रश्न जय तो प्रारब्ध को सॉरी अप्रब्ध को हरने के विषय में बताते हैं रूप गोस्वामी एकादश स्कंद से चौदवा अध्याय उन्नीस श्लोक को उद्धृत करते हैं और जहां पे बताया है कि जिस प्रकार से अग्नि जितना भी उसको ईंधन दो उसको भस्म सात कर देती है भस्म कर देती पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है भस्म कर देती कितना भी उसको ईंधन दो सब ईंधन को भस्म कर देगी उसी प्रकार से जो भक्ति है वो कितना भी पाप इसको दो, वो उसको भस्म कर देगी ये रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं यहाँ पे श्लोक उपाध का अनुवाद देख लेते हैं हे उद्धव मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना दे, बना दे सकती है तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है उदाहरणार्थ गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पापकर्म है किन्तु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया इसीलिए अर्जुन को कोई पाप नहीं भोगना पड़ा इसके पहले ये क्लेशक क्लेश का जो गुण है तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के छासठव श्लोक में दिया है कि सर्वधर्मांत्य परित्यज्य एकम शरणं व्रजा अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्ष माँ तो मेरी शरण में आ जाओ मैं तुमको सभी प्रकार के पापों से छोड़ दूंगा सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा तो ये भक्ति का एक गुण है क्लेश भगवान कहते भक्ति करो मैं कर दूंगा तो यहाँ पे जो प्रारब्ध है सॉरी अप्रारब्ध जो है उसके विषय में रूप गोस्वामी ये उदाहरण देते हैं और इसका अनुवाद हमने पढ़ा इसका श्लोक है यथा सम सुसमिधार्चि करो ती धाम सी भस्मसात था मद विषया भक्तिव उद्दव, उधवैनासी उद्दव, कृष्णस कृत्नस तो ये जो अप्रब्ध है वो सबको भस्मसात करने के लिए ये श्लोक था अबनाद। अबनाद। फिर प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए जो उदाहरण देते हैं इस विषय के प्रमाण जो देते हैं रूप गोस्वामी वो ये है ये है एकादश ये तृतीय स्कंध से कपिल मुनि जो देवहूति माता को शिक्षा देते हैं उसमें से बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है प्रारब्ध हरत्वम यथा तृतीय येय श्रवणित करते हैं हे भगवान श्रवण कीर्तन आदि नौ प्रकार की भक्ति होती है जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है आपकी महिमा का कीर्तन करता है आपको नमस्कार करता है आपका चिंतन करता है और इस तरह नौ प्रकार में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है भले ही उसका जन्म चांडाल कुल में ही क्यों ना हुआ हो तो ये चांडाल कुल में जन्म लेना वो विगत पाप जो थे पिछले जन्म में जो पाप किए थे जन्मों में जो पाप किए थे उसके परिणाम स्वरूप नीच कुल में जन्म प्राप्त होता है तो चांडाल कुल में जन्म लेना ये नीच कुल में जन्म लेना हुआ प्रारब्ध फल हुआ तो ऐसे व्यक्ति सामान्य रूप से वेदों में जो वर्णित यज्ञ इत्यादि है, उसको नहीं कर सकते हैं। शुति, शौत जिसको बोलते श्रुति में जो वर्णित यज्ञ है वो करने के अधिकारी नहीं होते ऐसे व्यक्ति उनको नहीं करना चाहिए अपितु केवल जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है अर्थात जिनका प्रारब्ध ब्राह्मण है मतलब कि उनके पिछले जन्मों के जो कर्म है वो मिलक मिला करके इस प्रकार का उसका प्रारब्ध बना रहे कि वो ब्राह्मण कुल में शुद्ध कुल में जन्म ले तो ऐसे व्यक्ति को ही शौत यज्ञ करने चाहिए सवन उसको कहते हैं तो चांडाल एक चांडाल के कुल में जन्म लिया व्यक्ति ऐसे यज्ञ नहीं कर सकता है किंतु जो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लगा हुआ है इस प्रकार से तो भक्ति की इतनी शक्ति है कि वो कुल से उत्पन्न अर्थात जो प्रारब्ध से उत्पन्न सॉरी जो प्रारब्ध था जिससे वो नीच कुल में उत्पन्न हुआ था जो पाप प्रारब्ध था तो वो प्रारब्ध को खत्म कर देती है इसलिए ऐसा चांडल भी ऐसे स्रोत यज्ञ करने के लिए अधिकारी हो जाता है स्वादोपिश्य सवनाय कल्पते सवन करने के लिए अधिकृत हो जाता है। तो उदाहरण स्थापित करता है ये प्रमाण कि चांडाल भी जब यज्ञ करने के लिए अधिकारी हो जाता है मतलब उसका जो प्रारब्ध है वो हरण हो चुका है वो समाप्त हो चुका है तो इस तरह से जो भक्ति है वो सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है प्रारब्ध हो चाहे अप्रारब्ध हो ये यह यहा रूप गोस्वामी निष्कर्ष निकाल रहे हैं मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चांडाल कुल में जन्म लेता है यदि कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ यह है कि उसके सभी विगत कर्म पाप पूर्ण थे यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे का कीर्तन करता है तो वह तुरंत कर्म करने का पात्र बन जाता है इसका अर्थ यह हुआ कि उसे उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं यहाँ पे एक जगह पिछले प्रोप ये भी कह रहे हैं ऐसा हो नहीं जो व्यक्ति कृष्ण भवन अमृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है वो भौतिक पाप कर्मों के सारे कलमश से अवश्यम एवं मुक्त हो चुका होता है तो ये बात हुई ना दोनों अप्रारब्ध और दोनों से मुक्त होता है वो इसलिए भक्ति में पाप कर्मो के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप पापकर्म हो ना जाए भक्त सोच सकते है कि भक्ति तो सब पाप कर्मों को नष्ट कर देती है तो इसलिए हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नहीं ऐसा नहीं है भक्ति ये टेंशन लेता है कि उससे पाप कर्म हो नहीं जाए क्योंकि अन्यथा था वो सप्तम अपराध कर लेगा और ये सप्तम अपराध के कारण उसकी भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं रहेगी तो पाप भी क्लेशग्नि कैसे हो सकती है जब वो उत्तमा भक्ति नहीं हुई तो क्लेश अग्नि कैसे हो सकती है इसलिए ऐसा नहीं है भक्त पाप कर्म नहीं करता है लेकिन जो भी पाप कर्म पुराने थे उसके वो नष्ट होते हैं फिर फिर आगे कहते हैं रूप गोस्वामी इसी पापम में ही रूप गोस्वामी आगे उदाहरण देते हैं कि पद्म पुराण में भी पद्म पुराण से अभी, पद्म पुराण का उद्धरण देते हैं वहां से प्रमाण देते हैं कि पद्म पुराण में भी अलग प्रकार से सब बताया है वही वस्तु बताई है कि भक्ति के द्वारा सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं अपारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलिता विष्णु भक्ति रतात्म तो यहाँ पे बताते हैं कि पद्म पुराण में अलग अलग प्रकार के पाप बताए गए हैं और वो सभी पाप विष्णु भक्ति करने से नष्ट हो जाते हैं तो शिल प्रभुपाद इन पापों की थोड़ी सूची देते हैं अभी हमने जो क्लासिफिकेशन किया था जो अलग अलग प्रकार से दो प्रकार के पाप लिए थे ना फलोन ये अप्रारब्ध और प्रारब्ध और यहाँ पे अभी अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन हो रहा है इसका विघटीकरण अलग प्रकार से हो रहा है यहाँ पे इस श्लोक में हाँ अप्रारब्धम फलम पापम श्लोक में यहाँ पे केवल पाप के फलों की बात नहीं हुई है किंतु सब प्रकार की बात हुई है तो हम बीज और अविद्या की भी जो बात कर रहे थे वो भी वस्तुएं इसमें ये श्लोक में शामिल है और वो सब भी नष्ट हो जाती है ये यह यहाँ पे बता रहे हैं। तो अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रली विष्णु भक्ति तो इसमें जो अप्रब्ध है वो अप्रारब्ध तो हमने देख लिया अपरारब्ध के विषय में चर्चा कर दी, और उसके बाद में अप्रारब्ध फिर फलोन फिर फलोन मुखन मतलब जो फल हम भुगत रहे हैं ऑलरेडी जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं ऑलमोस्ट मेच्योर जो चल रहा है हमारा अभी वो और फिर बीजम बीजम मतलब जो हमने चर्चा की तीजम पापमय इच्छाएं और कूटम कूटम ऐसी वस्तु है जो बीज उत्पन्न करने वाली अभी वो इतने सूक्ष्म स्तर पे है कि अभी वो हल के कारण अभी हमारी आ, पाप करने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है लेकिन उसके परिणाम स्वरूप पाप करने की इच्छा उत्पन्न होगी और जो अप्रारब्ध है वो अब तक जो सॉरी ये कूटम ही उसको इमेच्योर एफिक्स कहते हैं तो ये अभी तक चालू नहीं हुआ है जिसका बीज नहीं बना है वो तो ये बहुत ही सूक्ष्म है अलग अलग प्रकार से ये कार्य करता है लेकिन जो भक्ति है वो इन सब को बहुत ही जोर से नष्ट कर देती है इस विषय में रूप गोस्वामी ये श्लोक उद्धृत करते हैं और उसके बाद प्रभुपात कहते हैं के इस प्रथम से यह समझना चाहिए कि भौतिक कलमश अत्यंत तो सूक्ष्म होता है इसका शुभारंभ इसका शुभारंभ इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है यह सब एक लंबी श्रृंखला के अंग है हमने जो बात की ना शुरुआत में चेन कि इसका शुभारंभ शुभारंभ मतलब अविद्या से इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य कि किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है यह सब एक लंबी श्रृंखला के अंग है जब किसी को कोई रोग होता है तो रोग का कारण उसका उदगम तथा उसके बढ़ जाने को निश्चित कर पाना प्रायः अत्यंत कठिन होता है किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती इसमें कुछ समय लगता है जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए संदूषण को फैलाने से फैलने से रोकने के लिए टीका लगाता है उसी तरह हमारे पापपूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने को रोकने से से रोकने का व्यावहारिक टीका एकमात्र कृष्ण भावना में संलग्न होना है तो यहाँ पेपर बता रहे हैं किस प्रकार से इतना सूक्ष्म होता है ये कि हम कैसे पाप में फंसते हैं थोड़ा बहुत इसका अंदाजा हमको ये कोविड बीमारी कैसे फैलती है उससे लग रहा है ये इतना सूक्ष्म है कि किसी को नहीं पता कहाँ से आ गया उछल कर करके सही शुरू कहाँ से हुआ पहला आदमी कौन था किसने फैलाया कैसे फैल रहा है इस सब विषय को जान पाना अत्यंत कठिन है लेकिन दिखता है कि फैल रहा है और सब दुख भोग रहे हैं, सही तो ये सूक्ष्म है इसी प्रकार से ये पाप का जो जाल है ये भी बहुत सूक्ष्म है इसमें बहुत कठिन है पता लगा पाना कि कहा से आया इसकी जो जड़ है वो अविद्या ये शास्त्र बता देता है लेकिन यदि हम अपने आप में इसको ढूंढने जाएंगे इसकी जड़ क्या है तो नहीं मिलेगी इसमें घूमते रहेंगे इसके कारण ये हुआ उसके कारण वो हुआ और चक्कर में फंस जाते हैं इसको यदि पता लगाने जाते हैं मेरे दुख का कारण क्या है तो सबसे पहले तो जो व्यक्ति निमित्त बना है हमारे दुख का कारण या तो जो बीमारी निमित्त बनी है दुख के कारण में वही हमको कारण लगती है और फिर वो बीमारी का क्या कारण है वो ढूंढने जाते हैं तो यदि आस्तिक है तो पाप दिखता है कि चलो ये पाप के कारण हुआ है बाकी तो नहीं दिखने वाला बाकी उसी में घूमते रहेंगे बीमारी का कारण कोरोनावायरस कोरोनावायरस का कारण तो वो आया क्या नाम है बेट चंगा से चंग, चंगा दर से वो कैसे आया तो वुहान में चाइनीज लेबोरेटरी उस, उसके ऊपर संशोधन कर रही थी वहां से निकला वहां से निकला तो फिर ये चाइना के लोगों ने फैलाया होगा तो चलो उसको मार दो चाइना के ऊपर हमला करो ये लोग मूल कारण है ऐसा करके ऐसे ऐसे तरह से कारण में पहुंचेंगे लेकिन जो आस्तिक है वो समझ पाएंगे कि ये सब निमित्त कारण है वास्तविक कारण मेरे पाप कार्य है क्योंकि ये निकलने के बावजूद भी कुछ लोग इससे ग्रसित होते हैं कुछ नहीं होते हैं कुछ को लग करके तुरंत मृत्यु हो जाती है तो किसी को बहुत ही सीवियर समस्या होती है तो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है वेंटिलेटर पे होता है तो कोई केवल पैरासिटामोल खाने से ठीक हो जाता है तो कोई केवल आयुर्वेदिक कुछ दवाई लेने से ठीक हो जाए तो हो जाता है तो किसी को वायरस लगता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है जैसे हमारे ललित गोविंद प्रो उनको वायरस लगा उनको तो तब पता चला जब डॉक्टर ने बोला भाई आपके अंदर भी वायरस है अच्छा मुझे भी लोग लो बोलते हैं ऐसा है, लेकिन कुछ पता तो नहीं चला तो किसी को होता है किसी को नहीं होता है कुछ भी तो ये सब अपने अपने जो अलग अलग पाप के फल हैं उसके कारण है और कैसे शुरू होता है कैसे फैलता है जान पाना काफी कठिन है तो कोविड का उदाहरण मैंने लिया था मुख्य रूप से इसमें हम देखते हैं कि ये कैसे फैल रहा है जान पाना बहुत कठिन रहता है क्योंकि इसमें क्या है कि जब तक इसके लक्षण उत्पन्न होते उसके पहले तो ये फैल चुका होता है दूसरों में दूसरों को फैलाता है ये तो इसलिए मान लो किसी में आज लक्षण दिखे तो उसके लक्षण दिखने के सात आठ दिन में वो जितने जितने लोगों को मिला था उतनों को फैला गया हो चुका हो सकता है तो अभी कहाँ कहाँ ढूंढेंगे तो इसको कहाँ से आया तो नहीं पता चलेगा किसको कॉन्टेक्ट में था तो उसके बाद हम प्रयास करेंगे अलग रहे वो रहे वो रहे लेकिन तब तक तो कितने को फैला चुका होता है तो इसलिए जड़ पता नहीं चलती है कहाँ से आया जड़ इसकी पता नहीं चलती है मैंने ये भी सुना कुछ लोग हमारी कम्युनिटी में प्रयास कर रहे हैं जानने का कि यहाँ पे कौन है वो केस जीरो केस जीरो आ, मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि जो पहला व्यक्ति जिसको हुआ उसको केस जीरो बोलते हैं कि वहां से शुरू हुआ ये कौन है ये केस जीरो उसको पकड़ लेते हैं <laughs> मतलब वो जानने की उत्सुकता रहती है किसके द्वारा फैला लेकिन ये सब कुछ करने का कोई महत्व नहीं है कुछ मतलब नहीं और भक्तगण तो ऐसा कभी करते ही नहीं है क्योंकि इससे वो अपराध जनित हो सकता है मान लो केस जीरो मिल गया कि ये ये पर्टिकुलर प्रभु या पर्टिकुलर माता या पर्टिकुलर बच्चा ये है केस जीरो इससे आया तो उससे क्या मिलने वाला है हमको वास्तव में केस जीरो है हमारी अविद्या वास्तव में जो केस जीरो है जिससे सब कुछ शुरू हुआ केवल कोरोना ही नहीं हर एक प्रकार का जो खा रहा है उसका केस जीरो है हमारी अविद्यादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूनि क्षय जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव मारा माया तारे दया संसार दुख संसार के दुख माया देती है क्योंकि जीव कृष्ण से बहिर्मुख हो चुका है। तो ये है है। तो केस केस जीरो। हमारा खुद का ही केस है। हम खुद कृष्ण से बहिर्मुख हुए इसलिए ये सब समस्या आ रही है ये है केस जीरो इसमें हमको दूसरे केस जीरो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कि कौन पहले लेकर के आया कोविड नंदग्राम में इससे केवल पाप ही और उत्पन्न होंगे और पाप और अपराध उत्पन्न होंगे और आगे जाकर के और ज्यादा कोविड और कोविड से भी ऊपर की बीमारियां आएगी दुख आएंगे इन पापों से इसलिए इस प्रकार की चेष्टा करना ये हमारी बहुत ही देहात्मा बुद्धि दिखाता है और हम अपने देह को अपना देह और दूसरे के देह को दूसरे का देह मानते हैं और एक तरह से थोड़ी बहुत नास्तिकता भी दिखाते हैं तो इस प्रकार की चीज नहीं करनी चाहिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अविद्या सभी वस्तु का कारण है और ये वस्तु इतनी सूक्ष्म है कि हम उसको अपने बलबूते पर इसका पता नहीं लगा सकते हैं इसलिए शास्त्र है हमारे मदद करने के लिए तो ये जो सब प्रकार के पाप यहाँ पे बताए ऊदम बीजम मुखम अप्रब्धम फलम पापम ये सब विष्णु भक्ति करने से समाप्त हो जाते हैं तो डॉक्टर जब होता है तो ऐसी महामारी मान लो फैल गई तो फैल गई तो फैल गई इसकी जड़ ढूंढने का प्रयास करेंगे ठीक है लेकिन अभी तो क्या करना होगा अभी इसको समाप्त करना होगा कुछ भी करके तो टीका लगा देते जिससे हुआ कि नहीं हुआ समाप्त हो जाए तो ऐसे डॉक्टर हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं जो भगवान होते जो शास्त्र होते और वे इसकी जड़ जानते हैं आधुनिक डॉक्टर की तरह नहीं कि बीमारी ठीक होने के बाद पता चलता है कि इसकी जड़ क्या थी ऐसा नहीं है हमारे गुरु साधु शास्त्र हैं उनको सब बीमारी पता है इसका जड़ पता है इसकी जड़ है अविद्या कृष्ण से बहिर्मुख होना तो इसलिए कृष्ण के उन्मुख हो जाएंगे तो ये सब नष्ट हो जाएगा क्योंकि जड़ नष्ट हो गई तो इसलिए वे कृष्ण भवन अमृत में हमको आने को बोलते कि भक्ति करो भक्ति करने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा क्लेशक नहीं इसलिए भक्ति क्लेशक नहीं है तो इस विषय हमने पापम के विषय में चर्चा की अभी बीजम तो पद्म पुराण के श्लोक में बीज के विषय में तो आ गया था फिर भी आगे और बात करते तो बीज जो है वो है भोग करने की जो इच्छा है पाप करने की जो इच्छा है उसको बीज कहते हैं और व्यक्ति हो सकता है कि पाप के फलों से मुक्त हो जाए दान करता है व्रत करता है अलग अलग प्रायश्चित करता है उससे क्या होता है कि जो पापम है जो पाप के फल है उससे व्यक्ति छूट सकता है उससे छूट जाता है पाप के जो फल है उससे छूट जाता है ये पाप किया उसका ये प्रायश्चित कर दिया छूट गया दान देने से भी काफी काफी अलग अलग प्रकार के पाप फलों से मुक्ति होती है ये हम महाभारत रामायण इत्यादि में सुनते हैं सब अलग अलग दान व्रत इत्यादि की महिमा में आता है ये ये ये ये, ये पाप नष्ट हो, हो जाते हैं मतलब पाप नष्ट हो जाते मतलब पाप के फल नष्ट हो जाते हैं लेकिन ये सब दान व्रत इत्यादि जो क्रियाए हैं वो पाप की इच्छा को नष्ट नहीं कर सकती प्रायश्चित पाप की इच्छा को नष्ट नहीं कर सकता है पाप के फल को नष्ट करता है इसलिए क्या होता है एक फल नष्ट हो गया पाप का तो उसका फल नहीं भूखता ठीक है लेकिन दूसरा फल बन जाता है क्योंकि हम पाप तो करते हैं पाप करने की इच्छा है इसलिए इसलिए छठे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार की जो प्रक्रिया है प्रायश्चित इत्यादि व्रत दान प्रायश्चित इत्यादि प्रक्रिया जिससे पाप के फलों को नष्ट किया जाता है इसको बोलते हैं कि हाथी जो स्नान करता है उस प्रकार से है ये हाथी क्या करता है नदी में जाता है स्नान करके बाहर आता है फिर तट पे आकर के अपनी सुंड में धूल लेता है और उसको पूरे शरीर में फैला देता है उसका फवारा करके तो स्नान किया और ऊपर धूल फैला दी तो इसी प्रकार से शुद्ध होकर क्या फल फलों को पाप के फल से शुद्ध होकर क्या है? और फिर वापस आकर के पाप कर लिया तो वापस पाप का फल मिलेगा तो कुंजर शौचवत, इसके उदाहरण में रूप गोस्वामी अजामिल का उदाहरण देते हैं कि अजामिल बचपन में मतलब अजामिल शुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे और बचपन में काफी अलग अलग प्रकार के दान व्रत इत्यादि क्रिया करके बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे किन्तु वो धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद वो अपनी पाप की इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सके और इसलिए जब वो युवा हुए तो उनको जो पाप की इच्छा हुई उसके कारण उसने उन्होंने बहुत सारे पाप किए और अंततः अंतत्व नारायण का नाम लिया तब उनके पाप की इच्छा समाप्त हो गई हरे कृष्णा तो ये बीजम की बात है तो ये बीज भी नष्ट हो जाता है कुटम बीजम ये दोनों नष्ट हो जाते हैं भक्ति में लगने से शिल प्रभुप उदाहरण देते हैं एक सामान्य जगत का उदाहरण बीजम समाप्त नहीं होता है इसके लिए दान व्रत इत्यादि कार्य करने से तो जैसे किसी व्यक्ति को आ, बहुत काम वासना है मैथुन की बहुत इच्छा है तो बहुत अनियंत्रित रूप से मैथुन क्रिया में लगता है उससे उसको बहुत ही घातक बीमारियां हो जाती है तो वो बीमारी को डॉक्टर के पास जाता है और वो बीमारी को ठीक करा देता है तो बीमारी ठीक हो जाती है दवाई इत्यादि लेने से लेकिन क्योंकि उसकी इच्छा अभी बनी रही है काम वासना में लगने की इसलिए वो वापस काम में लगता है और वापस बीमारियां होती है फिर वापस उसको ठीक कराने जाना पड़ता है ये शिल ये उदाहरण दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है आज के लोगों के लिए और फिर तीसरा है पापम हो गया बीजम हो गया अभी अविद्या की बात है तो अविद्या जो है वो अविद्या से उत्पन्न होता है मिथ्या अहंकार हमारी जो पहचान है वास्तविक पहचान उसको हम भुला देते हैं और हम सोचते हैं मैं ये शरीर हूं यह अविद्या का पहला रिजल्ट है यह पहला परिणाम है अविद्या का कि हम भूल जाते हैं कि हम कृष्णदास है अभी तो हम सोचते हैं कि हम कृष्णदास नहीं हैं, तो यह अविद्या है जिससे हम मिथ्या अहंकार को प्राप्त करते हैं और यह मिथ्या अहंकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है ये बताते हैं इसके लिए उदृत करते हैं रूप गोस्वामी चौथे स्कंद के बावीसवे अध्याय का उन्तालीसवा श्लोक यहाँ पे आता है ४२२-३९ कर्माशय ग्रथित मुद्रथयती हंत रिक्त मतयो योरुद्धा भज वास श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से हे राजन मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे इस जगत में उसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बंधा हो केवल भक्तगण कृष्ण भावनामृत अमृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते हैं अन्य लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं है किंतु महान योगी कर्म कांडी बनना चाहते हैं भक्तों की ही भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर पाते अतः अतव प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मिथ्या अहंकार की दृढ़ गांठ को काटने एवं भौतिक कार्यो में व्यस्तता से छूटने के लिए कृष्ण भवन के कार्यो में अपने को लगाए तो ये जो स्तर है अविद्या को नष्ट करना ये श्लोक ये बताता है कि वो केवल भक्त ही कर पाते हैं बाकी दो चीज मायावादी भी कर पाते हैं या योगी भी कर पाते हैं बीज को हटाना और पाप को हटाना लेकिन जो इसकी जड़ है अविद्या वो तो केवल भक्त ही हटा पाते हैं तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो की रुद्धा रुद्ध गणास तो यहाँ पे बता रहे कि जिस प्रकार से भक्तगण इस कर्म की ग्रंथि को यानी कि मिथ्या अहंकार को उन्मूलन करते हैं उस प्रकार से जो रिक्त मती है रिक्तमती मतलब जिनकी मति भगवान की भावना से रिक्त है भगवान की भावना इसमें नहीं है जिसमें तो ऐसे लोग वो चाहे बड़े बड़े योगी भी क्यों नहीं हो मायावादी योगी इत्यादि या बड़े बड़े कर्म करने वाले भी चुने वो सब इस प्रकार से अविद्या को समाप्त नहीं कर पाते हैं जीव गोस्वामी यहाँ पे उद्धृत करते हैं पूरी जो श्रृंखला है प्रथम स्कंध में जो आती है शिन्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय भद्राणी विधुनोताम तो इसको पूरी उदृत करते हैं जीव गोस्वामी जिसमें ये सब वस्तुएं दी हैं ये जो क्लेश अविद्या, ये सब इस श्रृंखला में आ जाती है कि भक्ति ये सब करती है क्या है श्रीवताम स्वकता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय भद्राणी विदु नुरी सताम श्री पुण्य श्रवण कीर्तन श्री भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने से क्या प्रभाव होता है कि जो अभद्र वस्तुएं हैं हृदय में वो जो हृदय में भगवान रह रहे हैं वो स्वयं धो देते हैं। और अभद्र वस्तुएं हटने पर क्या होता है प्राय अभद्र वस्तुएं हट जाने पर यानी कि प्राय सब पाप नष्ट हो जाने पर क्लेश नष्ट हो जाने पर निष्ठा उत्पन्न होती है नष्ट प्राय शु भक्ति नष्टु अभद्रेशु निभागवत से भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है फिर निष्ठा रूपी भक्ति को करते रहने से गुण में स्थित हो जाते हैं तदा रजस्तमो भावा काम लोभा चेत रहा विद स्थित सत्व प्रसिदती तो रजो में क्या होता है बहुत सारी कामवासनाएं होती, होती है इच्छाएं होती है स्वयं का भोग करने की जिसके कारण व्यक्ति पाप करता है और पाप करके बंधता है तो की भक्ति से रजो और नष्ट हो जाते हैं, सत्व में स्थिति हो जाती है मतलब सब काम लोभ इत्यादि की जो इच्छाएं हैं वो नष्ट हो जाती है चेत रणाविधम तदा रज तमह भावा काम लोभादये रजो तमो गुण उत्पन्न जो काम लोभ आदि सब भावनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती है तो बीज भी समाप्त हो गया पाप की इच्छाएं भी समाप्त हो गई चेत एते ही अनाविदम इन सब से जो चेतना है वो अनाविध हो गई और स्थितम सत्य प्रसिद्ध सत्व में स्थित होकर के वो प्रसन्न हो गया एवं प्रसन्न मन भगवत भक्ति योगत इस प्रकार से प्रसन्न मन के द्वारा जब भगवत भक्ति योग करते हैं सत्व गुण में रह करके स, सत्व वाला जो स्थिति है उसमें एवं प्रसन्न मनस भगवत भक्ति योग था भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग जायते तो उसका भगवत तत्व विज्ञान उत्पन्न होता है भगवत तत्व विज्ञान उत्पन्न होने पर अविद्या समाप्त हो जाती है आगा? उसको साक्षात्कार हो जाता है कि मैं भगवान का दास हु उसकी जो वास्तविक पहचान है जो वास्तविक अहंकार है मिथ्या अहंकार नष्ट होकर के वास्तविक अहंकार प्राप्त हो जाता है इसलिए क्या होता है भिद्यंते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया च अस्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे की सब हृदय ग्रंथि भिद्यंते ये वाला जो श्लोक था कर्माणि कर्माणी कर्माशयम ग्रथित उद्रथयती तो थी हृदय ग्रंथि जो थी वो यहाँ पे नष्ट हो जाती है क्योंकि अविद्या नष्ट हो गई भिद्यंत हृदय ग्रंथि छिद्यंत सर्व संशया सभी प्रकार के संशय समाप्त हो जाते हैं और च चय कर्माणि इनके सब जो भौतिक क्रियाएं हैं जो सब क्रियाएं हैं उसका जो भौतिक रूप था वो सब नष्ट हो जाता है मात्र और मात्र आध्यात्मिक रूप ही बच जाता है आध्यात्मिक क्रियाओं का आध्यात्मिक रूप मतलब क्रियाएं मात्र और मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रही है वो मात्र रह जाता है ये शुद्ध भक्ति का स्तर है तो इस तरह से जीव को स्वामी अः से यह प्रमाण दे देते हैं कि कैसे भक्ति करने से क्लेश पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे धीरे धीरे पाप नष्ट होते हैं बीज नष्ट होते हैं और अंत में अविद्या नष्ट हो जाती है अविद्या नष्ट होने पर सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं क्लेशों की जो जड़ है वो समाप्त हो जाती है तो यहां पर क्लेशाग्नि ये गुण समाप्त हुआ पद्म पुराण सभी रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं क्लेशभि के लिए ये अविद्या को नष्ट करने के लिए कृतानु यात्रा विद्याभिर हरिभक्तिर अनुत्तमा अविद्याशु दावा ज्वलेन पन्न जीन तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से एक जंगल है उसमें अग्नि लगी हुई है दावा अग्नि। तो जब जंगल में अग्नि लगती है तो सांप जो है वो फंस जाते तुरंत मर जाते क्यों क्योंकि सांप भाग नहीं सकते बाकी सब तो भागेंगे भी तो थोड़े बचने का प्रयास कर सकते लेकिन सांप तो बचने का भी प्रयास नहीं कर पाते हैं तुरंत ही उन वो नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार से जो भक्ति करता है तो उसके जो अविद्यारूपी पाप है अविद्या जो है साप रूपी जो अविद्या है वह तुरंत ही नष्ट हो जाती है उसको भागने का भी मौका नहीं मिलता है तो ये भी उदाहरण ये भी प्रमाण है पद्म पुराण में भक्ति अविद्या को नष्ट करता है तो इसलिए भक्ति का ये लक्षण है कि जड़ मूल से सभी क्लेशों का जो कारण है मूल कारण अविद्या उसको भी नष्ट कर देता है इसीलिए जड़ मूल से यह सभी दुखों को नष्ट कर देता है यह विषय चर्चा हुआ है छठे स्कंध के पहले कुछ अध्यायों में जब पंचम स्कंध के अंत में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सभी नरक लोकों का वर्णन किया और कैसे लोग उसमें कैसे जीव उसमें आ, यातना या सहन करता है इसका वर्णन किया तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि जीव की मुक्ति इससे कैसे हो सकती किस प्रकार से जीव इन पापों से बच सकता है ताकि नरक में नहीं जाना पड़े तो पहले सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि प्रायश्चित करके पापों से छूट सकते हैं तो पापम बताया केवल टेस्ट कर रहे थे परीक्षित महाराज की परीक्षा कर रहे थे तो परीक्षित महाराज कहते हैं आप क्या बात करते हो पाप से फल से तो छूट जाएगा लेकिन वापस पाप करता है तो मैं तो इसको हाथी स्नान के समान समझता हूँ ये सही जवाब नहीं है मतलब ये पूरा जवाब नहीं है आप और बताएं तो फिर बताते हैं कि ज्ञान योग से या ध्यान योग से पाप करने की इच्छाओं से भी छूट सकते हैं तो इसको परीक्षित महाराज बोले लेकिन फिर वापस मतलब ये भी पूरा नहीं है जब जब अवसर आता है तो वापस लग सकते हैं पाप में तो फिर बताया कि केवल और केवल भक्ति से पूरी तरह से उन्मूलन होता है पाप का क्योंकि ये तो जो दूसरे दूसरा भाग बताए वो तो उस प्रकार से कि आपने धान का खेत है या तो शुगर के नदाहरण शेरडी का देते हैं शेरडी मतलब गन्ना तो गन्ने के खेत को आपने काट दिया सूख गए गन्ना उसके बाद पानी नहीं दिया और काट दिया और जला दिया तो ज्ञान ज्ञान योग की अग्नि से इस प्रकार से खेत जल गया पाप सब जल गए फल भी जल गए और इच्छाएं भी जल गई लेकिन आप वापस पानी देंगे तो वापस उत्पन्न हो जाएगा वापस उसके फलीभूत होने का चांस है तो इसलिए परीक्षित महाराज उससे भी संतुष्ट नहीं थे तो फिर बताते हैं केचित केवल अया भक्तिया वास्व वासुदेव परायण अघन धुनवंतीहार भास्कर केवल शुद्ध भक्ति से थोड़ी सी शुद्ध भक्ति से भी जो पाप है वो पूरी रूप से नष्ट हो जाते हैं पूरे रूप से जैसे किसी ने जड़ से उखाड़ दिया हो जड़ से उखाड़ने के बाद वो पौधा वापस नहीं उगता है तो इस तरह से ये भक्ति ही जड़ से उखाड़ सकती है पाप को यहाँ पे किसी भक्तों को प्रश्न रहता है कि हम भक्ति शुरू किए तो भौतिक दुख क्यों आते हैं यदि क्लेश है भक्ति सभी क्लेशों को नष्ट करने वाली है तो भौतिक दुख क्यों आते हैं तो इसका उत्तर है कि जैसे हमने पिछली पिछली बार देखा क्रमेण क्रम से क्रमशः जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे पाप के फल नष्ट होते रहते हैं और वैसे वैसे वैसे वैसे, वैसे भौतिक दुख भी समाप्त होते रहते हैं ये क्रमशः है तो हमको क्यों ऐसा क्रम दिखता नहीं है हम तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन दुख तो उसी प्रकार से आ रहे हैं और कभी कभी तो बढ़ भी जाते हैं तो हमको लंबी दृष्टि रखनी पड़ेगी दुख आ रहे हैं पाप के कारण पाप के फल खासकर कलियुग के जीवों में पूरी लाइन में लगे हुए हैं, लंबी लाइन है ट्रैफिक जाम है उसमें बहुत लंबी लाइन है पाप के फलों की तो भक्ति करने से वो सब फल नष्ट हो रहे हैं लेकिन क्योंकि इतनी लंबी लाइन है तो आते रहते हैं थोड़ा और दूसरा है कि भगवान चयन करके रखते हैं मान लो एक करोड़ पाप थे तो उसमें से एक दो चयन करके रख देंगे कि इसका फल भुगत लो भाई तुम तो। इससे हमारी शुद्धि करते है एक करोड़ को एकाध दो बना करके दे दिया तो हम भी इससे भक्ति में गलत भावनाएं उत्पन्न नहीं करेंगे क्योंकि हम नहीं तो सोचेंगे कि भक्ति तो केवल भौतिक दुख से दूर होने के लिए है भौतिक दुख को समाप्त करने के लिए नहीं भक्ति शरणागति है तो वो रखते हैं भगवान थोड़े पाप रखते हैं थोड़े फल रखते हैं और उसको चुन चुन करके देते हैं लेकिन निश्चित रूप से बहुत बहुत सारे पाप जो है वो तो समाप्त कर दिए हैं भगवान ने इसलिए एक भक्त की स्थिति एक कर्मी की तरह नहीं होती है कि उनके पाप केवल प्रायश्चित के अनुसार समाप्त होते अपितु तो भगवान निजी इसमें सहयोग करते हैं यही बताता है श्रीमद श्लोक जो हमने सीरीज बताई श्रवण श्रवणम श्रीमता स्वकथा कृष्ण उसमें भगवान स्वयं इसको धोते हैं विधुन होती सूर्य शताम हृदय जो हृदय में स्थित है वो स्वयं भगवान इसको अपने हाथों से धोते हैं मतलब भक्तों को जो साधन साधक को भी जो दुख आते हैं कर्मों के नियमों से नहीं अपितु भगवान के द्वारा करके। हजार है तो उसमें से एक आद चयन करके भगवान भोग करा देते है उस पाप फल का जिससे हम भक्ति में आगे बढ़े हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम रामा रामा हरे हरे वाकृ्य कृपा सिंधु पति नमो नमः कल से हम शुभदा इस गुण की चर्चा शुरू करेंगे शील प्रभुपाद की जय शिल गोस्वामी की जय श्री भक्तिरसामृत सिंधु की जय गौरा प्रेमानंद